ओम। भद्रं करने भी कर्णे शृणुयामदे भद्रम पशेम्शजारे शस्तनु व्यासे सुषुवागुसनूस मदेवित जुस्ती नई वृद्धस्रवा स्वस्ती नहाद स्वस्ताक्षो अरिष्टनेमी स्वस्न नो बृहस्पतिर्द शाति शाति शाति शंकर शंकरचार्यं केशवं बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवुन पुना ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने योमदव्यादेहाय दक्षिणामूर्त नम ओं शाति शांति शांति अथर्वेदी <coughs> ब्राह्मणवाक्य प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्नात्मक चतुर्थ प्रकरण का विचार प्रारंभ हुआ है इस उपनिषद के पूर्वार्ध में अपराविद्या का सफल वर्णन करके अपराविद्या के फल से विरक्त साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी को उसके अपेक्षित पराविद्या की प्राप्ति के लिए पराविद्या का विषय जो परब्रह्म है उसका निरूपण करने के लिए अवशिष्ट तीन प्रश्न हैं प्रश्न उपनिषद का उत्तरार्ध है पराविद्या के विषय का प्रतिपादक इस प्रकार ये चतुर्थ पंचम तथा षष्ठ प्रश्न का सामान्य रूप से पूर्वार्ध के साथ संबंध बता करके जो चतुर्थ प्रश्नात्मक ग्रंथ है इसका संबंध असाधारण बताया भगवान भाष्यकार ने मुंडक उपनिषद में द्वितीय मुंडक में आया हुआ जो प्रसिद्ध मंत्र है यथा सुदीपतात् पावकात्वलिंगा इत्यादि इसके द्वारा बताया गया जो भाव भावशब्दित ये भोक्ता भोग्यात्मक जगत और अक्षर शब्दित परमात्मा का कार्य कारण भाव साध्य साधन भाव इसे संक्षेप में यथा सुदीपतात् इत्यादि मंत्र में विश्वलिंग दृष्टांत से बताया गया वहां बताया गया कि अक्षर शब्दित परमात्मा से ही भोक्ता भोग्यात्मक भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं अग्नि से उत्पन्न होने वाली चिंगारियों के तरह और जिससे उत्पन्न हुए उसी में सुसुप्ति में तथा तो प्रलय काल में विलीन भी होता है ऐसा जो संक्षेप में कहा गया मुंडक में उसी का विस्तार करने के लिए चतुर्थ प्रकरण है इसलिए चतुर्थ प्रकरण का और मुंडक के उस मंत्र का एक प्रकार से व्याख्या व्याख्यान भाव संबंध है ये बताया गया और व्याख्यान करने के लिए चतुर्थ प्रश्न जब व्याख्यान है तो मुंडक मंत्रस्थ अर्थ को सुन करके जो होती हैं शंका कि वे भाव पदार्थ कौन से हैं जो अक्षर से अभिव्यक्त होते हैं अक्षर में ही विलीन होते हैं वे भाव पदार्थ कौन हैं और वे अक्षर से अलग विभक्त होकर के उत्पन्न होने के बाद फिर अक्षर में ही कैसे विलीन होते हैं ये भी एक विवक्षा हो आकांक्षा होती है और भाव भावों को अपने में विलीन करने वाला तथा तो प्रकट करने वाला अक्षर का क्या स्वरूप है ये आकांक्षाएं होती हैं इन आकांक्षाओं के शांति के लिए इन आकांक्षाओं को शांत करने के लिए प्रथम कंडिका में चतुर्थ प्रकरण के अवान्तर पांच प्रश्न बताए जा रहे हैं सौरियाणी गार्गे के मुख से इसलिए प्रथम कंडिका का उच्चारण कर लें और मूल का अर्थानुसंधान कर ले फिर भाष्य को हम लोग देख लें अथ अहैनम शौरायणी गार्थ भगवन पुरुषे तस्े कापंती कान्यस्म जागृती कतर एष सुखम् भवति पश्य सर्वे भवती भवन्ति संप्रतिता तो अथ शब्द का अर्थ है आनंतर्य तो किसके आनन्तर्य को बताता है अथ शब्द तो जो तृतीय प्रश्न है उसके प्रतिवचन के अनंतर ये अथ शब्द का अर्थ निकलेगा छ के छे ऋषि बैठे हुए हैं आचार्य पिपला जी के पास उनमें से एक एक ऋषि प्रश्न करते जा रहे हैं और जिसने प्रश्न किया वही सुन रहा है और बाकी अपने कमरे में बैठकर के आराम कर रहे हैं ऐसा नहीं है छह के -छे बैठे हुए हैं और एक एक के प्रश्न का उत्तर जो आचार्य दे रहे हैं उसे सुन रहे हैं तो क्रमत अभी तक तीन ऋषियों ने प्रश्न किए उनका उत्तर हुआ तो तीसरे ऋषि का प्रश्न तथा उत्तर होने के अनंतर चौथे उन छह ऋषियों में से चौथे ऋषि है सौरायणी गार्ग्य उन्होंने ये नम ह शब्द प्रसिद्ध अर्थ में ह ये नम तो बता रहा है आचार्य पिप्पला जी का प्रसिद्धत्व तो प्रसिद्ध जो आचार्य पिपलाजी हैं नम ये सरो नाम है आचार्य पिपलाजी का परामर्श और पप्रछय ने पूछा लिट लकार का रूप है गार्ग्य करता है पप्रचय का अर्थ है पूछा प्रश्न किया किसने गार्ग्य ने किससे तो एनम शब्दित आचार्य पिपलाज्य से तो तृतीय प्रश्न के उत्तर के अनंतर चतुर्थ प्रश्न के रूप में सौरयणी गार्गे ने आचार्य पिपलाज्य से पूछा क्या पूछा तो उसे बताया गया ये पांच प्रश्न पूछे ये पांच प्रश्न है भगवन ये संबोधन है आचार्य पिपलाद जी से गार्ग्य प्रश्न करने से पहले आचार्य पिपलाद जी का संबोधन करते हैं हे गगवन ऐसा ये तस्मिन पुरुषे कानी स्वपंती तो यहाँ पुरुष शब्द से ग्रहण करना है पुरुष यानि ये कार्यकरण संघात स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का समूह पुरुष शब्द का अर्थ है कार्यकरण संघात और ए तस्मिन कार ये तस्मिन का अर्थ है यह प्रत्यक्ष वर्तमान में जोमय के रूप में लौकिक पुरुषों को अनुभव में आ रहा है जिस कार्यक्रम संघात में लौकिक पुरुषों का आत्माभिमान है वह कार्यक्रम संघात ये एक पुरुषे शब्द से ग्राह्य है तो इसका और सप्तमी है अर्थ में तो इस कार्यक्रम संघात में अवांतर दो कोटि है एक कार्य लक्षण कोटि कोटि एक करण लक्षण कोटि कार्य लक्षण यानी कार्य स्वरूपा कोटि है ये स्थूल शरीर इसे कार्य कहा जाता है और करण कहा जाता है सूक्ष्म शरीर को तो कार्य रूप स्थूल शरीर और करण रूप जो सूक्ष्म शरीर ये है इनका समूह तो हो गया पुरुष और इस समूह में जो दो को, दो हैं एक कार्य रूप पुरुष और एक करण रूप पुरुष उनमें से कौन है तो जो स्वाप करते हैं तो हे भगवान ए तस्मिन पुरुष इस कार्यक्रम संघात में जो करण कोटि में आने वाले कितने करण हैं जो स्वपंती यानी स्वापम कुवंती स्वाप अवस्था को प्राप्त करते हैं स्वाप अवस्था का अर्थ है जागृत में जो वाघादि का रूप व्यापार है इस व्यापार से उपरत होना जागृत अवस्था में करण शब्दित वाघादि इंद्रियों का जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार से उपराम ये है स्वाप उस जब स्वाप यानी अवस्था में जाता है स्वप्न अवस्था में जाता है यह पुरुष तो उस समय कार्यकरण संघातों में से कितने करण हैं जो अपने अपने व्यापारों से उपरत होते हैं तो बाह्य ज्ञानेंद्रिया और बाह्य कर्म इंद्रिया ये स्वाप अवस्थास्थ जो पुरुष है स्वाप शब्द से दोनों लेना सुसुप्ति अवस्था भी और स्वप्न अवस्था भी क्योंकि स्वप्न देखने वाला भी जागृत अवस्था जागृत की दृष्टि में वो यही हो रहा है सोई रहा है वो तो सोने वाले के लिए फिर स्वाप के अवांतर दो भेद हैं सुसुप्ति और स्वप्न लेकिन जागृत वाले के दृष्टि में तो वह स्वाप ही है इसलिए स्वापे स्वपंती का अर्थ है कि स्वाप अवस्था में अपने अपने व्यापार को छोड़ करके अवस्थित हो जाते हैं बिना कार्य के रहते हैं विश्राम करते हैं वे कौन है इस कार्यक्रम संघात में जो थकने के बाद अपने व्यापार को छोड़ देते हैं विश्राम करते हैं वे कौन है ये प्रथम प्रश्न है दूसरा प्रश्न है कि कानी अस्विन जागृति अस्विन पुरुष है तो इस पुरुष में यानी कार्यक्रम संघात में कौन है जो जागृ जगता रहता है तो जगने का अर्थ है जागृत अवस्था में होने वाला व्यापार निरंतर करता रहता है कभी भी व्यापार करते करते कार्य करते करते थकता नहीं है निरंतर कार्य में लगा रहता है तीनों अवस्थाओं में कौन है ऐसा जो इस शरीर में जन्म से लेकर के अंतिम स्थिति तक मृत्यु पर्यंत निरंतर व्यापार करता रहता है कभी भी अपने व्यापार से उपरत नहीं होता ऐसे कौन है कितने हैं तो कानीअस्मिन जागृति यानी निरंतर स्व्यापार निर्वर्तयती जागृति बहुवचन है कानी कर्ता है तो कानी अस्मिन कार्यक्रम संघाते जागृति दूसरा प्रश्न हुआ तीसरा प्रश्न है कतर येश देव स्वप्नान पश्यति <coughs> तो इस कार्यक्रम संघात में कौन सा देव है जो स्वप्न का दृष्टा है <coughs> स्वप्न का अनुभव करता है स्वप्न देखता है यानी स्वप्न अवस्था किसका धर्म है पहले प्रश्न से पूछा गया कि जागृत अवस्था किसका धर्म है जागृत अवस्था अभिमानी कौन है क्योंकि जागृत अवस्था में होने वाला व्यापार बंद होता है फिर स्वाप होता है तो जिसके व्यापार से जागृत अवस्था नहीं कहलाती व्यापार के न रहने पर जिसका व्यापार अभाव होने पर व्यापार जिसके व्यापार से उपरत होने पर जागृत अवस्था नहीं कहलाती अपितु स्वाप कहलाता है वो कौन है वही जो प्रथम प्रश्न का उत्तर होगा वही जागृत अवस्था का धर्मी होगा अभिमानी होगा उसे माना जाएगा जाग्रत अवस्था अभिमानी जिसके व्यापार से युक्त होने से जाग्रत कहलाता है जागरण अवस्था कहलाती है और जिसके व्यापार से उपरत होने से जाग्रत अवस्था नहीं अपितु स्वाप अवस्था कहलाती हैं वह कौन है वो जाग्रत अवस्था अभिमानी सिद्ध हो जाएगा जो होगा एक प्रश्न है द्वितीय प्रश्न से पूछा कि कौन निरंतर इस कार्यक्रम संघात में व्यापार करता रहता जन्म से लेकर के मृत्यु तक का अर्थ है जन्म से लेकर के मृत्यु तक इस कार्यक्रम संघात में तीन अवस्थाएं प्रतिदिन आ रही हैं। लेकिन तीन अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में अपना व्यापार बंद नहीं कर रहा है, शुरू ही रखता है ऐसा जो होगा उसे माना जाएगा कि जन्म के बाद मृत्यु पर्यंत इस तीनों अवस्थाओं में कार्यक्रम संघात का संरक्षक तो द्वितीय प्रश्न से पूछा तीनों अवस्थाओं में शरीर का संरक्षक कौन है कौन शरीर की सुरक्षा करता है ये पूछा गया और तीसरे प्रश्न से पूछा गया कि कतर देव येश देवह स्वप्नान पश्यती कार्यकरण संघात में से कार्य रूप देव या करण रूप देव इस स्वप्नावस्था को देखता है यानी स्वप्नावस्था किस का धर्म है स्वप्न अभिमानी किसको माना जाए तीसरा प्रश्न है चौथे से पूछा जा रहा है सुसुप्ति अवस्था का धर्मी तो कस्य कश्यत सुखम भवती यानी साक्षी वेद्य जो सुसुप्ति अवस्था में सुख हो रहा है वो साक्षी विद्या है अविद्या और यानी उस यानी दो ही है न वेदक तो एक तो साक्षी और दूसरा प्रमाता तो प्रमाता तो अंतकरण विशिष्ट चैतन्य होता है असुषुप्ति अवस्था में अंतकरण विलीन है अविद्या में इसलिए प्रमाता नहीं है तो वो वहां है साक्षी तो इसलिए एक तत्त साक्षी वेद्य जो वो सुख है साक्षी से अवभाषित होने वाला जो सुख है वह सुख से भवति उसका अनुभविता कौन है का मतलब वो सुसुप्ति अवस्था अभिमानी कौन है जो उस सुख को प्रकाशित कर रहा है वही सुसुप्त अवस्था अभिमानी है या उससे भी लक्षण है तो सुसुप्ति अवस्था किसका धर्म है तो साक्षी तो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है सुसुप्त अवस्था तो उसका दृश्य है वो उसका दृष्टा है इसलिए सुसुप्त अवस्था उसका धर्म नहीं होगा साक्षी को तो तीनों अवस्थाओं से और तीनों अवस्था अभिमानी से अलग रखना है इसलिए तीनों अवस्था अभिमानी तो अलग अलग जीव के साक्षी तो तुरीय है तुरीय विषय प्रश्न है पंचम प्रश्न और कस्य सुखम भवति, इससे पूछा जा रहा है सुसुप्ति अवस्था का धर्मी कौन है धर्मी यानी आश्रय अभिमानी तो जो मांडुक्य में चतुष्पाद आत्मा बताया गया है उसमें से प्रथम पाद वो जागृत अवस्था का अभिमानी रहेगा उसकी उपाधि है जागृत अवस्था में ईश्वर कहलाता है ना, तो बाह्य इंद्रिय उस समय सब व्यापार रहते हैं इसलिए बाह्य इंद्रिय उपाधिक कहो या बाह्य इंद्रियता से विशिष्ट जो चैतन्य जीव पुरोवर्ती उपाधियां दो तो रहेगी अविद्या जो सुसुप्ति में रहती है और मन अविद्या तथा तो मन दोनों रहती हैं स्वप्न में बाह्य इंद्रिया व्यापार उपरत रहती हैं स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में अविद्या भी रहेगी मन भी सब व्यापार रहेगा और सब व्यापार मन का संसर्ग रहेगा बाह्य स व्यापार इंद्रियों से और सब व्यापार इंद्रियों से रूपादि विषयों का ग्रहण करेगा जो ग्रहण कर रहा है वो बन जाएगा जागृत अवस्था का अभिमानी वो है उपाधि को लेकर के बाह्य सब व्यापार इंद्रिय सब व्यापार अंतकरण और अविद्या विशिष्ट चैतन्य विश्व नामक जीव उसकी उपाधि को लेकर के उपाधि सब व्यापार रहेगी तो वो उसका धर्म रहेगा जागृत अवस्था ऐसा सब उत्तर आएगा और बाह्य इंद्रिया तो उपरत हो जाती हैं अपने अपने व्यापार से और अंतकरण तथा अविद्या रूप उपाधि रहती है और अंतकरण सब व्यापार रहता है स्वप्न अवस्था में इसलिए उस समय का जीव का नाम है तेजस वो तेजस जो है स्वप्न का दृष्टा माना जाएगा स्वप्न का धर्मी माना जाएगा और मन भी व्यापार से उपरत हो जाता है सुसुप्ति अवस्था में और उस समय अविद्या मात्र रहती है कारण उपाधि और उस कारण उपाधि से विशिष्ट चैतन्य है प्राज्ञ प्राज्ञ नामक जीव और वह उस उपाधि में अभिमान करता है उस समय इसलिए सामान्य अहंकार की अवस्था है अविद्या और तद अभिमानी उसे आनंद भूक कहा गया है वही आनंद है सुसुप्ति में होने वाला यहाँ पर सुख जो भोग्य बताया है और आनंद भूक है प्राग्या। वो प्राज्ञ का धर्म है सुसुप्ति और इन तीनों अवस्था में से कोई भी अवस्था साक्षी का धर्म नहीं साक्षी इन तीनों का भी और तीनों के अभिमानी विश्व तेजस प्राज्ञ का भी अवभाषक है ये तत्द अवस्थाओं के भोक्ता है प्राज्ञ सुसुप्ति का भोक्ता है तेजस स्वप्न का भोक्ता है प्रधानतया और भोक्ता सुसु जागृत का है विश्व और भोग्य हैं जागृत तथा जागृत अवस्था कालीन पदार्थ तत् तीनों अवस्थाएं और तीनों अवस्था कालीन जो दृश्य वो भोग्य हो जाएंगे तो ये भोग्य भोक्ता रूप जो भाव शब्दित जगत है इनका दोनों का भी भोक्ताओं का भी और भोग्य का भी अवभासक जो साक्षी हैं वह अपने अवभास्य भोक्ता और भोग्य दोनों से विलक्षण निर्विकार चेतन रूप है उसका स्वरूप निर्धारण करने के लिए यही पंचम प्रश्न है कि कस्मिन् सर्वे सम्रतिष्ठिता कि सर्वे यानी ये सब कार्यक्रम संघात अंतपाती तत्व सुसुप्ती अवस्था में और प्रलय अवस्था में जिसमें विलीन होता है वह सम्रतिष्ठिता यानी सम्यक प्रतिष्ठिता यानी एक हो जाते हैं उससे अलग अलक्ष नहीं रहते हैं भाष्य में दृष्टांत आएगा जैसे शहद होता है मधु उसमें एक ही पेड़ के पुष्पों का रस नहीं होता अनेकों प्रकार के पेड़ों का पुष्प रस हुआ करता है मधु में अनेकों जाति के रस का सम्मिश्रण है मधु लेकिन उनका विवेक नहीं होता कि मधु में ये लीची के पुष्प का रस हैं ये गुलाब के पुष्प का रस हैं ये गेंदे के पुष्प का रस हैं ये जो है नीम के पुष्प का रस हैं सभी पुष्पों का रस आता है उसमें तो लेकिन विवेक नहीं होता तो वो रस जैसे मधु में एक ही भूत होकर के रहते हैं ऐसे प्रलय अवस्था में और सुसुप्ति में यह कार्यकरण संघात जिसमें एक होकर के रहता है अलग नहीं होते हैं, वो कौन है किस में होते हैं जैसे शहद में वो सब रस एक ही भूत है ऐसे शहद स्थानीय इन कार्यक्रम संघातों का प्रतिष्ठा आश्रय कौन है ये पूछा जा रहा है कि सर्वे यानि सर्वे कार्यक्रम संघात ता तो ये कार्यक्रम संघात रूप सब पदार्थ कस्मिन प्रतिष्ठिता भवंती किस में एकीभूत हो जाते हैं दूसरा एक उदाहरण भाष्य में आएगा तो नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले अलग अलग हैं गंगा हैं तो नर्मदा हैं तो सिंधु हैं इत्यादि अलग अलग नदियाँ हैं और समुद्र में मिलने के बाद उनका विवेक नहीं हो पाता वो समुद्र में सब नदियाँ हैं लेकिन यह गंगा है यह नर्मदा है ऐसा विवेक उस समय नहीं हो सकता समुद्र के रूप में जानी जाती है सब की सब अलग अलग समुद्र से पहले तो आप उसका स्वरूप देख करके ये गंगा है ये नर्मदा है ये सिंधु है ऐसा निर्धारण कर सकते हैं लेकिन समुद्र में मिलने के बाद वहाँ सब नदियाँ होने पर भी उनका विवेक नहीं हो सकता तो समुद्र में नदियाँ जैसे रहती हैं ऐसे प्रलय काल में ये सारे कार्यक्रम संघात जिसमें रहते हैं वो कौन है किसमें रहते हैं तो यद्यपि यहाँ पर कार्यक्रम संघात प्रलय काल में और सुसुप्ति में जिसमें रख, जिसमें रहता है वो कार्यक्रम संघात का आश्रय पूछा जा रहा है संप्रतिष्ठा का लेकिन ये वो संप्रतिष्ठा से विशिष्ट चैतन्य कार्यक्रम संघात के का आश्रय रूप चैतन्य विकसित नहीं है उससे उपलक्षित उनका जो अधिष्ठान है ये तो कल्पित है ना तो अधिष्ठान निर्विशेष होता है इसलिए यहां निर्विशेष की जिज्ञासा है तो सर्वे कस्मिन संप्रतिष्ठिता भवंती से उनके सब के प्रलय काल में सब के सम्रतिष्ठान से उपलक्षित निर्विशेष तत्व की यहाँ पर जिज्ञासा है जो मुंडक में परात अक्षरात शब्द से ग्राह्य है भाषण में जिसको परात अक्षरात कहा था मुंडक में अक्षर शब्द से कहा तथा तो अक्षरात सभी के सभी भाव उत्पन्न होते करके जो कह रहे हैं अंगिराजी वह अक्षर ओ अधिष्ठान रूप है दिव्यो मूर्त पुरुष जिसका स्वरूप बताया गया है वह यदद अदृश्यम इत्यादि से बताया गया अदृश्यम अग्राह्यम ये भी मुंडक मंत्र है वो स्वरूप यहां पर विवक्षित है। उसकी जिज्ञासा है निर्विशेष की लेकिन जब तक उपाधि है आज्ञा जिज्ञासु तो अज्ञानी है ना, तब तक आ, सीधे वो निरुपाधि को बताया नहीं जा सकता लक्षित कराया जा सकता और लक्षित होने के बाद फिर मैं के रूप में स्वयं ही वह अनुभव में आता उससे पहले तक तो लक्षित इसलिए सुसुप्ति अवस्था में ही उस निर्विशेष को लक्षित कराने के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुसुप्ति अवस्था में यह सब के सब कार्यक्रम संघात किसमें प्रतिष्ठित होते हैं तो का यानी कार्यक्रम संघात जो स्थूल कार्य और सूक्ष्म कार्य है उसका तो विलय ले हुआ लेकिन कारण उपाधि तो वहाँ पर भी है अविद्या और तो भी सुसुप्ति अवस्था को ध्यान में रख के सुसुप्ति अवस्था में जो एक उपाधि है उससे भी विविक्त जो पर अक्षर है रूप अक्षर से भी पर जो अक्षर है तुरय वह, वह इन सब का अविद्या सहित इनके कारणभूत अविद्या सहित इनका अधिष्ठान है ये उत्तर मिलेगा वो तुरीय है इसके लिए पांच प्रश्न हुए अलग अलग पहला प्रश्न है भगवान ये तस्मिन पुरुषे कानी स्वपंती कहानी अस्विन जागृति द्वितीय प्रश्न और कतर एषदी भवति और कस्न्े संप्रतिष्ठिता का अन्वय है पप्रच्छ के साथ इति गार्ग्य पप्रच्छ ऐसा अन्वय करना तो यह प्रश्न गारग्ये ने आचार्यप्पलाज से किए अब भाष्य को देखिए भाष्य को देखने से पहले ये जो पांच प्रश्न हुए हैं टीकाकार इन पांचों प्रश्नों का अभिप्राय बता रहे एक एक प्रश्न किस विषयक है ये बता रहे हैं तत्र तीसरी पंक्ति में अंत में आता है कि तत्र आद्य प्रश्न जागृत धर्मी पृष्ठ टीका में है तो ये जो तत्र यानी ये पांच प्रश्न हैं इन पांच प्रश्नों में से जो आद्य प्रश्न है यानी प्रथम प्रश्न है इससे ने जागृत धर्मी पृष्ठ यानी जागृत अवस्था किसका धर्म है जागृत अवस्था अभिमानी कौन है इस विषय प्रश्न किया है इसका उत्तर मिलेगा जिस रूप में वो बताते हैं आगे टीकाकार कि स्वप्ने यपारोपर परमे जागृतम नास्ति। स तस् धर्मी निश्चे शक्यवात् तो स्वप्न स्वापे और स्वाप यानी सुसूपति अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों तो जिसके व्यापार का उपरम होने पर जिसके व्यापार का अभाव होने पर जागृत अवस्था का भी अभाव हो जाता है जागृत स तस्य धर्मी वह जागृत अवस्था का आश्रय है अभिमानी है धर्मी है ये माना जाएगा ये निर्धारण करना संभव होने से इति निश्चे तुम शक्यवाद ये प्रथम प्रश्न हुआ जागृत अवस्था के धर्मी का निर्धारण करने के लिए द्वितीय प्रश्न से पूछा जा रहा है द्वितीय अवस्थात्र शरीर रक्षण कस्य धर्म पृष्ठ जो द्वितीय प्रश्न है कि इस कार्यक्रम संघात में कौन जगता रहता है ऐसा इससे गार्गे की जिज्ञासा है तीनों अवस्था में शरीर के संरक्षक विषयक जिज्ञासा है कि तीनों अवस्था में शरीर का संरक्षण किसका कार्य है ये पूछा जा रहा है और इसका उत्तर इस रूप में मिलेगा कि जाग्रतो अनुप्रत व्यापारस्य प्राणस्य प्राण से देह रक्षकत्व उपपत्ति तो जो निरंतर जगता रहता है का मतलब अपना व्यापार कभी भी बंद नहीं करता छोड़ता नहीं है निरंतर व्यापार करता रहता है ऐसा ये प्राणस्य के दोनों विशेषण हैं जागृत षष्टअंत है और प्राणस्य भी षष्टि है क्षत्रि प्रत्येत न जाग्रत, और अनु जागृत का ही व्याख्यान है अनुपरत व्यापार तो अनुपरत व्यापार प्राणस्य प्राण है का मतलब व्यापार से ऊपरत नहीं हो रहा है निरंतर व्यापार कर रहा है तो निरंतर व्यापार में यानी अपने कार्य में लगा हुआ जो प्राण है वही देह का रक्षक है उसी में देह रक्षकत्व तो है ये उत्तर मिलेगा इस रूप में द्वितीय प्रश्न का अब तृतीय प्रश्न के विषय में कहते हैं कि तृतीय न स्वप्न धर्मी पृष्ठ तो तृतीय जो प्रश्न है कि स्वप्न तो को कौन देखता है कतर ये सदेव स्व स्वप्नान पश्यती इस तृतीय प्रश्न से धर्मी का निर्धारण हुआ स्वप्न के निर्धारण करने के लिए पूछा गया स्वप्न के धर्मयाने आश्रय की जिज्ञास चतुर्थन सुधर्मी सुखम अहम अस्वाप्सित परामर्शे सुसुप्ति संबंध सुषुप्तिसंबंधवगमान अने तो सुसुप्ति धर्मी पृष्ठ ऐसे लगाना चौथा प्रश्न सुसुप्ति अवस्था के अभिमानी जिज्ञासा रूप है और कहे चौथे चो, प्रश्न से सुसुप्ति के धर्मी विषय प्रश्न किया गया है कैसे आपको ज्ञात हो रहा है तो इसलिए कि सो करके जगा हुआ जो व्यक्ति है वह सुखम अस्वापसम ऐसा परामर्श करता है उसे इतने समय तक मैं सुख से सोया ऐसा जो हो जाता है स्मरण और उस स्मरण में स्मर्यमान सुख का सुसुप्ति अवस्था के साथ संबंध अवगत हो रहा है इसलिए चतुर्थ प्रश्न सुसुप्ति धर्मी विषयक है ये हम कह रहे हैं ये कहा कारण है और पंचम प्रश्न के विषय में कहते हैं पंचम प्रश्न अवस्थात्रय विनिर्मुक्त अवस्थात्रय पर्यवसान भूमि रूपम तुरी अक्षर इति विवेक तो पांचवे प्रश्न से तीनों अवस्थाओं से रहित जो अवस्थात्रय का पर्यवसान भूमि है यानी अवस्था त्रय का जहां पर स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं होता अपितु बा हो जाता है इनका अधिष्ठान है तो अधिष्ठान के साथ अध्यस्त का वास्तविक संसर्ग नहीं होता इसलिए ये तीनों अवस्थाएं वस्तुतः नित्य निवृत्त हैं। असंश्लिष्ट है अधिष्ठान के साथ उनके साथ अधिष्ठान के साथ इनका वस्तु तो संसर्ग ही नहीं ऐसा जो निर्विशेष तत्व है अवस्थात्रय विनिर्मुक्त, अवस्थात्रय परवसान भूमि रूप ओ तुरीयम अक्षरम ओ तुरीय है अक्षर मुंडक उपनिषद में कहा गया आ, तद्वयक ये प्रश्न है पंचम प्रश्न इति विवेक ऐसा यह पांच प्रश्न विषयक निर्णय है निश्चय विवेक है अब भाष्य में देखिए तस्मिन् पुरुषे पान्या, पान्यादि मति भगवस् शिपान्यानियामती का स्वापम कुरंती यानी स्व्यापारा उपरमते तो हे भगवन ऐसा संबोधन करके आचार्य विप्लाद जी से गार्ग्य पूछते हैं कि ये तस्विन पुरुषे इसमें पुरुष शब्द का अर्थ कर दिया शिफ पान्यादि मति शीर और पानी और आदि शब्द से पादादि अवयव यानी सावय जो कार्यकरण संघात है उसे लेना है पुरुष शब्द से तो कानी करनानी स्वपंती तो कौन से करण हैं, यानी इंद्रियां हैं, जो स्वाप करते हैं स्वपंति का अर्थ कर दिया स्वापम कुरंती और स्वापम कुरंती का भी अर्थ करता है स्व्यापारात उपरमते अपना जो स्वस्व विषय ग्रहण रूप व्यापार है उससे उपरत हो जाता है कौन से करण और कान ये प्रथम प्रश्न हुआ यहां पर पूर्ण विराम होना चाहिए स्व व्यापारात उपरमते उपरमंत के पास पूर्ण विराम और दूसरा प्रश्न है कानीच अस्मिन जागृती यानी जागरण अनिद्रवस्था स्व्यापार कुर तो कौन से कितने करण हैं वे कौन करण हैं जो जगते रहते हैं का मतलब अनिद्रा अवस्था स्व्यापार कुर तो जागरण क्या है तो अनिद्रा अवस्था स्वाप भिन्न अवस्था जागरण है जागरण का अर्थ कर दिया जागृति का अर्थ है जागरण कुरंती तो जागरण का अर्थ है अनिद्रावस्था अनिद्रावस्था कुरंती यानि अनिद्रावस्था का में होने का अर्थ है अवस्था में तो व्यापार ऊपरम रहता का अर्थ है सो व्यापारम कुरंती सोते नहीं हैं यानि कभी भी व्यापार से उपरत नहीं होते हैं ऐसे इस कार्यक्रम संघात में कौन है और तीसरा प्रश्न है कतरह कार्यकरण लक्षण यो हो तो कार्य लक्षण और करण लक्षण में से कौन सा देव है जो स्वप्नों को देखता है यानी स्वप्न धर्म किसका है स्वप्न का धर्मी कौन है कार्य है कि करण है तो यहाँ स्वप्न पदार्थ का लक्षण करते हैं पहले भास्कर भगवान ये कार्यकरण कार्यकरण लक्षण ये सदैव यहाँ पर जो कार्यकरण लक्ष्यण पद है ना इसमें कार्य शब्द का अर्थ करता है टीकाकार कार्यम शरीरम प्राणोवा कार्य शब्द से यहाँ पर शरीर को या प्राण को लेना तो कार्य यानी प्राण यदि होगा तो प्राण और करण यानि मन और चक्षरादि बाह्य करण इनमें से कौन सा देव है जो स्वप्न को देखता है स्वप्न अवस्था में भी व्यापार से युक्त रहने वाला प्राण ये स्वप्न का धर्मी है या करण में से जो करण अध्यक्ष मन है वो भी उस समय व्यापार से संयुक्त है तो उसका धर्म स्वप्न है ऐसा पूछा गया तो कार्य शब्द से चाहे शरीर को लो या प्राण को लो ये करे तो और करण शब्द से किसको लेना है तो कहते हैं करणानी मन आदिनी अब स्वप्न पदार्थ बताते हैं स्वप्न का लक्षण करते हैं स्वप्न अवस्था का कि स्वप्नो नाम जाग्रत जागृत दर्शनात्वृत्त जागृतवत अंत शरीरें यदर्शनम यद कहते हैं जो जाग्रत अवस्था के अवस्था में होने वाला दर्शन है चक्षुरादि इंद्रियों से उनके रूपादि विषयों का ग्रहण ये जाग्रत दर्शन कहलाएगा उससे जो निवृत्त हो गया और शरीर के अंदर ही जागृत जैसा ही जो ग्रहण हो रहा है दर्शन हो रहा है उस दर्शन का नाम है स्वप्न इंद्रियों से विषय ग्रहण जागरण कहलाता है अभी इंद्रियों से विषय ग्रहण नहीं हो रहा इसलिए जागरण नहीं है लेकिन जागरण जैसा ही शरीर के अंदर ही ग्रहण हो रहा है कल्पित तो वासना में इंद्रियों से वासना में रूपादि का ग्रहण वो जागृत अवस्था जैसा ग्रहण कहलाएगा वो स्वप्न है वो स्वप्न किसका धर्म है ये तृतीय प्रश्न से पूछा गया तो तत्म इत्यादि का है टीका में कि पदार्थान पदार्था उक्त पिण्डी कृत्य आह इति तो कतरह एष देव स्वप्नान पश्यति इस वाक्यस्थ पदार्थ को बता करके और कार्य पदार्थ को करण पदार्थ को बता करके अब भगवान भगवान्ष्यकार वाक्या को बताते हैं कतर एष देव स्वप्ना पश्यति जो तृतीय प्रश्नात्मक वाक्य है उसका अर्थ बताते हैं पूर्वोत तो पदार्थों को बतायार्थ को बताते हैं तो तत्क्यलक्षण देवेन निर्वर्त्यते किणलक्षण के नभिप्राय तत् वो तदर्शनम तत यदर्शनम में जो दर्शन कहा स्वप्न रूप दर्शन तो तत् हुआ स्वप्नात्मक दर्शन यानि स्वप्नावस्था उसका निर्वर्तन कार्यात्मक देव से हो रहा है या करणात्मक देव से हो रहा है उसका निर्वर्तक देव कौन है जो निर्वर्तक होगा स्वप्न अवस्था का वही स्वप्न अवस्था का धर्मी होगा तो करण लक्षण इति अभिप्राय अब चौथे प्रश्न की व्याख्या आ रही है उपर तेच इत्यादि से इस पर चर्चा करेंगे हम लोग कल तो कल एक हवनात्मक लघु रुद्र होना है अपने मेहताजी के द्वारा तो मंथन का समय है